देवी भागवत छठा स्कंध अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति चित्र कहा द्वारपालों तुम लोग द्वारों परम प्रभु हरि को समाचार दो कि शंकर का भेजा हुआ दूध द्वार पर आया खड़ा है चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर गया हरि को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा देव देव रमाकांत करुणा करकेशव इस समय भगवान शंकर का दूध द्वार पर आकर ठहरा है वरुणाध्वज आप आज्ञा कीजिए उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं किस काम से आया है मैं नहीं जानता उसका नाम चित्ररूप है भगवान विष्णु अंतर्यामी है दूध के आने का कारण उनसे छिपा नहीं रहा जय की बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है उसे यहाँ ले आओ भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे श्रीहरि के आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्र रूप से बोले आइए अंदर पधारिए। चित्र रूप का जैसा नाम था वैसा ही आकृति थी जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए उन्होंने अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था उनके प्रत्येक अंग से नम्रता टपक रही थी भगवान विष्णु ने हंसकर चित्र रूप से पूछा अनग देवाथिदेव भगवान शंकर सपरिवार कुशल से हैं ना? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है दूत ने कहा गरुणाध्वज इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है आप तीनों लोगों की बातें जानते हैं फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह तो आपसे कहता हूं, विभो भगवान शंकर ने आपको उसे जनाने के लिए मुझे यहां भेजा है प्रभो मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूं, देवेश उन्होंने यह कहा है कि विभो आपकी भार्या लक्ष्मी देवी जमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी होड़ी का रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी हैं देवता मानव यक्ष और किन्नर प्राय सभी उनका ध्यान करते हैं जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता पुंडरीकाक्ष हरे, फिर आप अपने इन पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? पते दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है विभो फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया है जगत जिसकी भार्य जगत में दुख में समय व्यतीत करती हैं, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं आप अपनी पत्नी तथा आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन हसेंगे देवेद लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है वे बड़ी सुंदरी और सुशीला है उचित तो यही है कि वे आपके पास रहे और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप आप सुख से रहें महाभाग के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारे पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाए